शुभ वायवी संहिता जबकि वह भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो आताई आता को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आविचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो उससे यदि कभी आताताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कोई भी मन वाली और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी आभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त के अभिचार आदि के द्वारा हिंसा न करें दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए निर्धन या धनवान पुरुष भी बाण लिंग नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी पूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता वहाँ दो या तीन बार उसके आवृत्ति करें ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए यदि गुरु नहीं लेना चाहते हों तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं जथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले ले जो मूर्ख लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वह अभिष्ट फल को नहीं पाता इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या न करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है यदि ले ले तो स्वयं नृत्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है तथापि मैं संक्षेपते कर्मजनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुँह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है अत्यंत कृपण भी उदार और निधन भी कुबेर के समान हो जाता है क्रोभ भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है गड्ढा पहाड़ जैसा ऊँचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है क्षुद्र मृत सिंह के समान सौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मिग के समान आज्ञा पालक हो जाता है स्त्रियाँ अभिषारिका बन जाती हैं अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामनी हो जाती है बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे की छेजने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत्त गजराज के समान पराक्रमशाली होता है शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त श्वेतगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं शत्रु बंधु बांधुओं सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़ भी अरिष्ट रही संकट मुक्त हो जाता है अमृत सा प्राप्त कर लेता है उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा बना रहता है भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती है अणिमा आदि सिद्धियाँ भी इच्छा करते ही फल देने लगती है इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो